शिवपुराण कैलाश संहिता वह जल लेकर उसे आशु शशान इस सूक्त से अभिमंत्रित करके सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा ऐसा कह छोड़ दे फिर संन्यास का संकल्प ले तीन बार जलांजलि दे इसके मंत्र इस प्रकार है ओम एसवा अग्नि सूर्य प्राणम गच्छ स्वाहा ओम स्वाम योनि गच्छ स्वाहा ओम आपो वै ग स्वाहा धर्म जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्येष्ठि यदिष्ठम यच्च पुत्रापज्ञनापदी प्रजापतो तन्मनसि जुहोमी विमुक्तो हम दें किलबिषास्ता स्वाहा ऐसा कह घी की आहुति दे इदम प्रजापत कर त्याग करे यही प्रजापत्येष्ठि है तथा तो वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे पूर्वक रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे ओम भूव सावित्रीम प्रवेशमी ओम सत्वितुर्वरेण्यम ओम भुव सावित्रीम प्रवेशयामी ओम भर्गो देवश धीमह ओम शुभ सावित्रीम प्रवेशयामी धियो योन प्रचोदयात ओम भरुभुव स्व सावित्रीम प्रवेशयामी तस्तुर्वरेण्यम भर्गो देवीमी धियो योन प्रचोदयात इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है इनके पांच मुख और दस भुजाएं हैं ये पंद्रह नेत्रों से प्रकाशित होती हैं नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्र रेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है इनके अंग कांत्य शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है ये शुभ लक्षणा देवी अपने दस हाथों में दस प्रकार के आयुध धारण करती हैं हार केजूर बाजूबंद कड़े करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं ये सर्वव्यापन शिवा सदा शिवदेव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है संपूर्ण जगत की माता तीनों लोकों की जननी त्रिगुणमयी निर्गुणा तथा अजन्मा है इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं व्याहृतियाँ प्रणों से प्रकट हुई हैं और प्रणों में ही लय को प्राप्त होती हैं प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है वह शिव का वाचक मंत्रों का राजाधिराज महावीर और श्रेष्ठ मंत्र हैं शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मनुष्य विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणय प्रणों में लय के अहम वृक्ष से रेरीवा अहम वृक्ष से रेरीवा की पृष्ठ रे उर्ध्व पवित्रो वाजनी व वा, अस्मि, द्रवण सर्ववर्तसम, सुमेधा इति अमृतक्षिता सर्को वेदावचनम तत्य इन अनुवाद का जप करें तत्पश्चात साम, साम मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला मेरी पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है उस प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ तथा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ परमानंद में अमृत से अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ इस प्रकार यह का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। साम साम छंदोमृता मेधया स्म अमृतस्थ दूयास मे विचर्षण जेहवा मे मधुमत्तमा करण विश्व ब्रमणी मेघोपाया इस को आरंभ से लेकर श्रुत मेघोपा तक पढ़कर इसे दारयनाया विषणायासोकनायास् व्युहम अर्थात मैं स्त्री की कामना धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ मुने इस वाक्य का मंद मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः तीन बार उच्चारण करे तत्पश्चात शिष्ट स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें ओम भू सन्यास्तमया ओम भुव सन्यस्तमयया ओम शुवः सं्यस्तमयया ओम भ्रु भुव श्व सं्यस्तमयया जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है सर्वरूप है और अमृत स्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है वह सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारण युक्त बुद्धि से संपन्न करे हे देव मैं आपकी कृपा से अमृत में आत्म परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊँ मेरा शरीर विशेष फुर्तीला सब प्रकार से रोग रहित हो और मेरी जिहवा अतिशय मधुमति मधुभाषणी हो जाए मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूँ हे प्रणो, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर मैंने भूलोक का संन्यास पूर्णतः त्याग कर दिया मैंने भुअ अंतरिक्ष लोक का परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्ग लोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया मैंने भूलोक भूअलोक और स्वर्गलोक इन तीनों को भरी भांति त्याग दिया इन वाक्यों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे तदनंतर अभियम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभ्यदान दिया गया ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकाल जल के साथ हाथ में इस प्रकार कहे ओम भूव समुद्रम गच्छ स्वाहा जो कहकर उसका जल में ही होम कर दे फिर ओम भू सन्यस्तम्भया ओम भूव सन्यस्तम्भया ओम सुअ सन्यस्तम्भया इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा तो उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके सात पद से कुछ अधिक चले कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे ठहरो ठहरो भगवन लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो यो कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर दो बार आचमन कर ले तब आचार्य शिष्य से कहे इंद्रश्य भद्रोशी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मागौपायजह सखा जोश इंद्रस् बद्रोशीवार तख्न शर्म में भव यद पापम तन हे दंड तुम मेरे सखा सहायक हो मेरी रक्षा करो मेरे ओज प्राण शक्ति की रक्षा करो तुम वही मेरे सखा हो जो इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हो तुमने ही वज्र रूप से आघात करके वृत्तासुर का संहार किया है तुम मेरे लिए कल्याणमय बनो मुझ में जो पाप हो उसका निवारण करो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरणार का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह तीन बार पृथ्वी में लौट दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे फिर धीरे से उठ प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए